नाम और नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं तो मित्रों कैसा लग रहा है आप लोगों को कुछ कुछ हो रहा है तो फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राजीव दीक्षित साहब को मंच पर बुलाएं एक छोटी सी और एक गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजीव भाई का व्याख्यान समाप्त होता है और जब प्रश्न उत्तर का दौर चलता रहता है उस वक्त भावनात्मक जुड़ाव और विषय वस्तु विषय की गहनता जो है वो पराकाष्ठा पर होती है बुलंदी पर होती है और ऐसे में हमारे कुछ मित्र अनायास बेरहमी से उठकर जाने का प्रयास करते हैं जो बुलंदियों को ठेस पहुंचाती है तो यह हमारी गुजारिश है कि जब तक यह कार्यक्रम चले जब तक राजीव भाई नीचे नहीं उतरे आप लोग जाने की कृपा मत करें हम लोग एक छात्र हैं एक बहुत ही गूढ़ और एक गहन विषय को समझने आए हैं तो छात्रों वाले शिष्टाचार और छात्र का धर्म का निर्वाह हमें करना होगा और इसी अपेक्षा के साथ मैं मंच राजीव भाई को स्पूर्द करता हूं परम पूजनीय साध्वी जी सत्य प्रभाजी परम पूजनीय साध्वी जी तरुण प्रभाजी उनको मेरा सादर वंदन कोटि कोटि वंदन मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज उनकी निश्रा में आपसे बात करने का संवाद करने का समय मिलता है मैं आपसे कल और कल के अगले एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले तीन दिनों से जो बात कर रहा हूं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और आज की बात मैं आपके लिए बहुत महत्व की मानता हूं अब तक मैंने आपसे अष्टांग हृदयम के जिन सूत्रों पर चर्चा की है हम लोग हर एक विषय में आप जानते हैं ना एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है तो अब तक आप समझिए कि मैं आपसे थ्योरी की बात कर रहा था और थोड़ी सी बात और करूंगा थ्योरी की जो बची हुई है फिर उसके बाद आज मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बात भी करूंगा अगर मैं एक और भाषा में बात करूं तो आप में से कोई लोग अगर वकालत के पेशे में हो, वकील हो, तो आप जानते हैं कि कोर्ट कोई फैसला सुनाता है जजमेंट देता है तो उसका एक ऑपरेटिव पार्ट होता है फंक्शनल ऑपरेटिव पार्ट वो अब शुरू होगा आज से ऐसा आप कह सकते हैं प्लीज मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए साध्वी जी आज हमारे बीच में है आप इस बात के लिए आज छूट नहीं ले सकते तो अब तक मैंने आपसे जो कहा है वो सूत्र रूप में थोड़ा सा सिद्धांतिक बातें लेकिन सरल भाषा में विज्ञान के साथ पेश करने की कोशिश की समझाने की कोशिश की आज कुछ ऐसी बातें जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग करें इन सूत्रों का प्रयोग तो करना ही है इसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है लेकिन इन सूत्रों के आधार पर आगे भी बहुत कुछ है जो बागवट जी ने कहा है साध्वी जी चूंकि यहां पर हैं तो उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात जो आपके लिए पुरानी लगेगी शायद उनके लिए नहीं होगी और मैं उनको इसलिए भी ये कहना चाहता हूं कि वो अपने व्याख्यानों में हर बार ये बातें सैकड़ों लोगों तक कह सकती हैं साध्वी जी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं साढ़े तीन हजार साल पहले भारत में एक महान व्यक्ति हुए उनका नाम था महर्षि बाघ उनकी लिखी हुई दो शास्त्रीय पुस्तकों पर हम चर्चा कर रहे हैं एक उनकी पुस्तक है अष्टांग हृदयम दूसरी पुस्तक है उनकी अष्टांग संग्रह ये दोनों पुस्तकों में महर्षि बाघ ने सात सूत्र लिखे संस्कृत में लिखे हैं ये सूत्र हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं हमारे अपने जीवन में हमें स्वस्थ रहना है निरोगी रहना है तो इन स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सूत्र भागवट जी ने लिखे हैं भागवत जी महर्षि चरक के शिष्य थे चरक ऋषि का नाम हम सब जानते हैं चरक ऋषि के वो शिष्य थे और सबसे बेहतरीन शिष्यों में उनकी गिनती होती है सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं चरक ऋषि ने जितना शोध कार्य किया भागभट्ट जी ने उससे भी ज्यादा किया 135 सौ पैंतीस वर्ष उनकी आयु रही 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजिए 18 वर्ष छोड़कर 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्ययन करता रहा तो 18 वर्ष छोड़कर बाकी सारे वर्ष उन्होंने बहुत गहन अध्ययन में लगाए और उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा तो उस पर कम से कम पचास से ज्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए आज का जो विज्ञान है जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं यह पूरा ऑब्जर्वेशन पर आधारित है ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मैम हां निरीक्षण हाँ, निरीक्षण परीक्षण या निरीक्षण हां प्रयोग या परीक्षण या निरीक्षण तो अगर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका 50 बार परीक्षण किया अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों पर किया और जब उन्होंने देखा कि परिणाम वही है तब सूत्र लिखा अब हम कल्पना करें कि 7000 सूत्र लिखे हों और एक एक सूत्र पर 50-50 परीक्षण उन्होंने किए हो तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई महर्षि बागभ बाल ब्रह्मचारी थे अंतिम समय तक वो ब्रह्मचारी का ही पालन करते रहे गृहस्थ आश्रम उन्होंने नहीं जिया लेकिन वो मानते थे कि गृहस्थ आश्रम बहुत महत्व का है तो ऐसे महर्षि बाघ के सूत्रों को मैं पिछले छह साल से पढ़ता रहा और भारत की आज की जो परिस्थिति है मैं मानता था और आज भी मानता हूं कि उसमें यह बहुत अनुकूल है आज हमारे भारत की परिस्थिति ऐसी है 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं इनमें से करीब 75 से 80 करोड़ लोग बीमार हैं सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं स्वस्थ बाकी सब हैं बीमार अलग अलग बीमारियां हैं वात की बीमारियां हैं पित्त की हैं कफ की हैं, और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत में कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर हैं रजिस्टर्ड जो एमबीबीएस बी और बीएचएमएस तीनों पद्धति के हैं 23 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दें तो सरकार कहती है लगभग अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही हैं पच्चीस लाख के आसपास तो कुल मिलाकर हम पचास लाख डॉक्टर मान लें अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड तो भी मरीजों की संख्या सत्तर से अस्सी करोड़ है एक डॉक्टर एक दिन में अच्छे से अच्छे काम करे तो तीस से ज्यादा मरीज नहीं देख पाता तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अगर तीस व्यक्ति एक डॉक्टर के सुपुर्द कर दिए जाएं तो पचास लाख डॉक्टर हैं मुश्किल से डेढ़ करोड़ लोगों का इलाज हो सकता है और रोगी पिछहत्तर से अस्सी करोड़ है तो भागवटी जी एक सूत्र लिखकर चले गए वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है और इस बात को उन्होंने कहा कि पिछयासी प्रतिशत चिकित्सा बहुत आसान है जो कोई भी व्यक्ति स्वयं कर सकता है 15 प्रतिशत चिकित्सा थोड़ी मुश्किल है जिसमें आपको विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ती है तो मैंने सोचा क्यों ना यह पिच्यासी चिकित्सा जो आसान है वो लोगों तक पहुंचाई जाए इस दृष्टि से ये व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की है यहाँ पर श्रीमती प्रभादेवी जयप्रकाश जी के नाम से चलने वाला एक ट्रस्ट है उसके मुख्य व्यक्ति मेरे साथ हैं श्री शुभा दास और उनके पुत्र हैं प्रदीप भाई और उनके सब सहयोगी नरेंजन भाई और मेघानी जी इन सब ने मिलकर ये आयोजन किया और मेरे जीवन का ये पहला व्याख्यान है जो मैं इस विषय पर दे रहा हूँ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 और विदेशी स्वदेशी वाले या डब्ल्यूटीओ वाले यही कहो शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं अगर ऐसा सबका मन बना तो शायद इस विषय में मैं आगे भी और ज्यादा गहराई से रिसर्च करके बात करता रहूंगा तो अब तक हमने तीन दिन की व्याख्यान भाला पूरी की है आज चौथा दिन शुरू हो रहा है तो कल तक के जितने सूत्र थे वो एक बार मैं आपको दोहरा दूं ताकि आपको याद हो जाए कल का सबसे पहला महत्व का सूत्र मैंने बोला था कि आप खाना खाने के बाद पानी ना पिए पानी हमेशा डेढ़ घंटे के बाद पिए कारण मैंने उसका बहुत विस्तार से बताया था उसमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है वो पहला सूत्र था कल का दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिए तो घूट घूट भर के पिएं, एक एक सिप लेकर पानी पिएं, जैसे आप गरम दूध पीते हैं या गरम चाय या गरम कॉफी पीते हैं और उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया था तीसरा सूत्र है कि आप जब भी पानी पिए तो ठंडा ना पिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए हमेशा गुनगुना पानी हमेशा गुनगुना पानी पिए वैसे जैन दर्शन में इसी को पक्के पानी की कहा जाता है इसको बात वो बिल्कुल वैज्ञानिक है बागवट जी भी उसका समर्थन करते हैं हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें आप में से कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि गर्मियों में भी क्या गुनगुना पानी पिएं भागवती जी की माने तो गर्मियों में भी गुनगुना पी सकते हैं लेकिन कोई बहुत तकलीफ आए तो मिट्टी के बर्तन का पानी आप गर्मी के दिनों में तीन चार महीने पी सकते हैं फिर चौथा सूत्र ये था कल का कि पानी कभी भी पिएं तो सवेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पिए माने सुबह की शुरुआत पानी से करें और उसमें मैंने बताया था कि मुंह का कुए बिना वो उठते ही पानी आपको पीना है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 क्योंकि उसका औषधीय गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा से जोड़ा बागवट जी ने इसको शरीर स्वास्थ्य से जोड़ा तो ये चार सूत्र मैंने कल आपको बताए थे ये बहुत फंक्शनल हैं, ऑपरेटिव इसके पहले पांच सूत्र पिछले दो दिनों में मैंने बात की थी आने वाले शायद एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको भूलने ना पाए आसानी से याद हो अभी मैं आगे बढ़ता हूं कल के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सूत्र आपके सामने रख कहता हूं बागवती जी कहते हैं बहुत गहरी बात वो ये कहते हैं ये साध्वी जी हैं इसलिए मुझे आज कहना बहुत उपयोगी भी लग रहा है इस सूत्र का मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज कह रहा हूं बागवटी जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें भोजन का समय निश्चित करें ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया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 सूर्य के उदय होने से सूर्य का उदय होना आप चेन्नई के हिसाब से सोच लीजिए मान लीजिए सात बजे तो सात बजे से लेकर साढ़े नौ बजे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होगी हो सकता है यही सूत्र अरुणाचल प्रदेश में मैं बात करूं तो वो चार बजे से साढ़े छह का समय आ जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य चार बजे निकल आता है अगर मैं सिक्किम में बात करूंगा तो और पंद्रह मिनट पहले हो जाएगा और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूंगा तो आपसे समय थोड़ा भिन्न हो जाए तो सूर्य के साथ इसको ध्यान रखें तो सूर्य का उदय जैसे ही हुआ उससे अगले ढाई घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो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 फिर इसी तरह से हृदय हृदय के काम करने का समय है सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त से ढाई घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त आप समझते चार साढ़े चार तो दो सवा दो बजे डेढ़ बजे से लेकर चार बजे के बीच में हार्ट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय में आते हैं किसी भी डॉक्टर से पूछकर देख लीजिए क्योंकि हृदय जब सबसे ज्यादा सक्रिय होगा तो हृदय घात भी उसी समय होगा इसलिए 99% नाइन परसेंट हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं क्योंकि हृदय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज्यादा है इसी तरह हमारा लीवर है इसी तरह किडनी है इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है बाहर पुस्तकों में है इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाता संकेत के लिए आपसे कह रहा हूं कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है प्रकृति ने तय किया है उसको भगवान ने तय किया है तो आपका जठर अग्नि है यह सबसे अच्छा सात से साढ़े तो आप भरपेट खाना खाइए ठीक है फिर आप बोलेंगे जी दोपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजिए लेकिन बागवती जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे ज्यादा अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए भारी से भारी ब्रेकफास्ट जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से दोपहर का भोजन नाश्ते से कुछ कम करिए एक तिहाई कम कर दीजिए और रात का भोजन दोपहर के भोजन का एक तिहाई कर दीजिए अब सीधे से मैं कहता हूं अगर आप सवेरे छह रोटी खाते हैं तो दोपहर को चार ले लीजिए और शाम को दो ले लीजिए अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है तो बागवट जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ आलू का पराठा भी खाओ गोभी का पराठा भी खाओ मूली का पराठा खाओ जो आपको खाना है हालांकि जैन है तो आलू का पराठा तो निषिद्ध है मूली का भी निषिद्ध है आपके लिए फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ जलेबी खानी है तो सुबह खाओ इमरती खानी है तो सुबह खाओ जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ पेट भर के खाओ वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है पेट भर के खाओ तो पेट की संतुष्टि हुई मन की भी संतुष्टि होती है और बागमती जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा बड़ी है मन हमारा जो है ना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 पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तृप्त तो भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे मानसिक रोग बहुत खराब है आप सिज़ोफ्रेनिया की शिकार हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं बागवती जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो सत्ताईस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं उनकी पूरी सूची है वो पुस्तक में है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 और पेट भर गया उसके चार घंटे के बाद ही पानी पीती है दोपहर को ही पानी पीती गाय को देखो सुबह उठते ही सूरज जैसे ही निकलेगा गाय का खाना शुरू हो जाएगा भैंस का खाना शुरू हो जाएगा बकरी बकरे भेड़ गधा घोड़ा सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे छक के खाएंगे फिर दोपहर को आराम करेंगे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 तो बंदर को बीमार बनाओ तो उन्होंने तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया कभी इंजेक्शन के माध्यम से कभी किसी माध्यम से वो कहते हैं कि मैं पंद्रह साल असफल रहा बंदर को कुछ नहीं हो सकता और मैंने कहा कि आपने यह बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दू बढ़ता ही नहीं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 और ये बात भागवत जी साढ़े तीन हजार साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा माने सबसे ज्यादा खाना है सबसे अच्छा खाना है जो भी स्वाद आपको लगता है वो सुबह ही खाइए तो सुबह का खाना फिक्स करिए समय तय करिए तो समय मैंने आपको बता दिया सूरज उगा और ढाई घंटे तक माने साढ़े नौ बजे तक ज्यादा से ज्यादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज नहीं है ये अंग्रेजों की है और आप जानते हैं ना हमारे यहां चक्कर क्या चल गया नाश्ता थोड़ा कम करेंगे लंच थोड़ा ज्यादा करेंगे डिनर उससे भी ज्यादा करेंगे सवा सत्यानाश एकदम उल्टा भागवट जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज्यादा करो लंच उससे कुछ कम करो डिनर सबसे कम करो हमारा बिल्कुल उल्टा चक्कर है डिनर सबसे ज्यादा लंच उससे कुछ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 ये गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से जितनी अच्छी सुबह होगी माने सूर्य जितना अच्छा होगा उतनी तीव्र जठर अग्नि होगी उतना ही अच्छा भोजन करिए तो वो कहते हैं कि सुबह का खाना आप भरपेट खाइए माने नाश्ते को लंच में बदल दीजिए ठीक है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 दोपहर को बारह बजे से एक बजे के बीच में जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है। तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है ना खाएं तो और भी अच्छा है खाली फल खा लें जूस पी लें दही पी लें मठ्ठा पी लें आदि आदि शाम को फिर खाए अब शाम का बागवट जी कहते हैं कि आपने एक चीज देखी है ना वो बहुत प्रकृति से सीखने की जरूरत है दीपक दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी ठीक है और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी माने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा यही पेट का भी नियम जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी बहुत तीव्र होगी तो कहते हैं शाम का खाना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 पांच छह बजे के आसपास आपके यहां सूरज डूबता है छह बजे या साढ़े छह बजे वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले अब कितना पहले तो बागवती जी ने उसका कैलकुलेशन दिया चालीस मिनट पहले सूरज डूबने का समय पता कर लीजिए चेन्नई में सूरज शाम को सात बजे डूब रहा है तो छह बज मिनट तक छह बजे डूब रहा है तो पांच मिनट तक यह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए सूरज डूबने से चालीस मिनट पहले का ही निकलेगा तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खा लीजिए और सुबह का तो सूरज निकलने के ढाई घंटे तक कभी भी खा लीजिए दोनों समय पेट भर के खा लीजिए फिर कहेंगे जी रात को क्या तो रात के लिए बागवट जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है. साधवी जी तो वो भी नहीं ले सकते साधु तो वो भी नहीं ले सकते लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहे तो आप ले सकते हैं भागवत जी कहते हैं कि शाम को सूर्य डूबने के बाद मैंने आपको कल कहा था हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है या पीने वाला है वो दूध है तो रात को दूध रख लीजिए 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए सुबह का खाना अगर आपने साढ़े नौ दस बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पर बैठे हैं छह बजे तो डब्बा मंगा लीजिए दुकान में डब्बा आ सकता है हाँ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 कि दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं, जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी भी ना खाएं यह है सीधा सीधा सूत्र सुध। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं डिटेल सूची तो बागवट्टी जी ने बताई है एक वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है एक सौ जैसे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 लेकिन खट्टे आम की दूध से दोस्ती नहीं है मीठा आम एकदम मीठा आम पका हुआ आम उसी को दूध के साथ खा सकते हैं एक और उन्होंने गिना है वैसे तो आप जैन हैं तो यह बात आपके लिए है। लागू ही नहीं होती लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूं तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं दुनिया का सबसे खराब जहर है यह शहद और घी शहद घी साथ में ना खाएं शहद खाना है तो घी ना खाएं, घी खाना है तो शहद ना खाएं इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं उड़द की दाल वैसे तो मैंने कल बोला था द्विदल द्विदल में सबसे खतरनाक है उड़द की दाल उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई है वो ये कहती है कि यह दालों की राजा है इसलिए ये अकेला ही खाए इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़द की दाल के साथ दालों की राजा है राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है तो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं मना नहीं है लेकिन अकेली खाएं और बाकी जो दालें हैं अरहर की दाल है मूंग की दाल है तो मैंने कल कहा था कि ये भी दुदल में है दही तो ना खाएं लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाए मैंने दही में भघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी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 और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसे नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बने आप अपना तो नाश करेंगे या आने वालों का भी नाश करेंगे और अतिथि देवता है उसको जहर ना खिलाएं तो ऐसी एक सूची है मैंने तो आपको चार पांच चीजें बताई हैं विस्तार से आप पुस्तक में देख सकते हैं वो सूची ये कहती है 103 वस्तुओं की ये चीज इसके साथ ना खाएं ये चीज इसके साथ ना खाएं तो भागवती जी कहते हैं दो विरोधी चीजें साथ में ना खाएं और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी पर आप निसंकोच बिना किसी रोग के जीवन बिता सकते हैं तो आज का एक सूत्र मैंने बोला फिर यह दूसरा सूत्र हुआ अभी तीसरे सूत्र पर चलता हूं आज का बागवट जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं जब भी खाएं तो उसको जमीन पर बैठकर ही खाएं जमीन पर बैठकर खाएं मैं जैसे बैठा हूं ना इसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं सुख आसन ये आसन में खाना खाएं क्यों खाएं जी प्रश्न आएगा आपके मन में तो बागवट जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं सुख आसन में तो आपके शरीर का जो जठर है ना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 गाय दूध निकालने का जो स्थिति है बैठने का उस स्थिति में बैठ के आप खाना खा सकते हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं है इसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आगे उन्होंने एक वाक्य लिख दिया कि जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं जैसे किसान जैसे हमारे कारीगर मजदूर उनके लिए उकड़ू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा खाते भी हैं माने वो चेले हैं सब बाघवट के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 क्योंकि घुटने कड़क हैं हिप जॉइंट्स कड़क हैं बैठने में तकलीफ है तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का आविष्कार किया है आधे तो बैठे पूरे नहीं बैठ सकते तो वो आपके लिए नहीं है कुर्सी ये अंग्रेजों की देन है तो मेरी आपको विनती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं तो आप कहेंगे जी ले लिया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 अब आप जरा हिसाब निकालो जी ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल मान लो ये 100 स्क्वायर फिट की है 10 बाई 10 की है या मान लो पचास स्क्वायर फिट की है 50 स्क्वायर फिट की जगह आपने घर में घेर रखी है क्या भाव है मद्रास में जगह का तीन रुपए स्क्वायर फिट और 50 स्क्वायर फिट आपने घेर के रखा है जरा जोड़ लो ना तीन में पचास का गुणा करके और रोज का हिसाब निकाल लो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 डाइनिंग टेबल की कुर्सी है ना वो है आपको उससे छूटता नहीं है तो बागवटी जी तो मना करते हैं मैं उसमें एक सजेशन दे रहा हूं कि जैसे मैं आसन में बैठा हूं कुर्सी पे भी ऐसे ही बैठ जाइए आलती पालती मार के फिर खा लीजिए लेकिन अच्छा तो नहीं है लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है अब डाइनिंग टेबल निकले इसमें तो समय लगेगा क्योंकि मन से नहीं निकलती शरीर से निकलना तो आसान होता है मन से नहीं निकलता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 या 12 बजे खाया या 11 बजे खाया तो खाते ही विश्रांति लें कब तक 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट विश्रांति लें और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को जो बाया हाथ है इसको नीचे करके दाएं हाथ को ऊपर करके वामकुक्षी अवस्था में लेटें अब वामकुक्षी को सरल भाषा में समझाता हूं भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर बस उसी परिस्थिति में लेटे हैं, उसी स्थिति में लेटे हैं। विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए वह वाम कुक्षी की अवस्था है खाना खाने के बाद हमेशा दोपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटे क्यों लेफ्ट साइड आप जानते हमारे शरीर में दो नाड़ियां वैसे तो तीन है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 करोड़ों रुपए लेने वालों को मैंने देखा है आती नहीं है नींद आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी है तो आप दोपहर की झपकी ले लें मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि बागवट जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल आजकल ऑस्ट्रेलिया में ब्राजील में और मैक्सिको में कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है अपने कर्मचारियों को और ब्राजील और मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं कानून बनने जा रहा है कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है तो सभी कंपनियों को ऑर्डर आया है सरकार का कि अपने ऑफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी कर्मचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहां झपकी भी ले सके जिन कंपनियों में ये चल रहा है सिलसिला मैंने उनसे ईमेल से कांटेक्ट किया कि भैया ये तुमको कहां से याद आ गया ये तो बागवटी जी साढ़े तीन हजार साल पहले कह के गए तो उन्होंने कहा ये आपके यहां साढ़े तीन हजार साल पहले था हमारे यहां अब पहुंचा है हमको अब पता चला है हमने इस पर रिसर्च शुरू किया है तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं उनकी काम करने की एफिशियंसी तीन गुना बढ़ गई है एफिशिएंसी बढ़ रही है तो वो कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं तनख्वाह उतनी ही है बस एक झपकी लेने की छूट उनको मिली है काम बढ़ गया उनका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 तो आपकी बैंक और बीमा कंपनियों में भी कोशिश करो लेकिन आपको मालूम है ये जो हमारा बीपीओ सेक्टर है यहां तो हो गया है गुणगांवों में चालू हो गया उन्होंने चालू कर दिया दोपहर को खाने के बाद झपकी लेने की छूट देना शुरू कर दिया तो अगर वहां हो रहा है बीपीओ सेक्टर में आईटी सेक्टर में तो सब जगह हो जाएगा धीरे धीरे ये आ जाएगा अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं गुजरात में जाता हूं मैं राजस्थान में जाता हूं जयपुर जैसे शहर में राजकोट जैसे शहर में तो दोपहर को सारा बाजार बंद रहता है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 सेठ जी कहेंगे जी शाम को आना चार बजे के बाद अरे सेठ जी मेरे पास बैग भरा रुपयों का शाम को ले आना मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है मैं नींद ले रहा हूं बहुत सुखी लोग हैं समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं अब कुछ लोग गालियां देते हैं क्या निकम्मे लोग हैं दोपहर को सोते हैं सो नहीं चाहिए पूना में आप चले जाइए पेशवाई के जमाने से पूना के लोग दोपहर को खाने के बाद जरूर नींद लेते हैं पेशवा ने इसके लिए बहुत प्रचार किया था बागवट के सूत्र का तो वहां भी है पुणे में भी है जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में हर जगह यह देखने को मिलेगा दोपहर के खाने के बाद सब झपकी लेंगे ही तो कर्नाटक में भी है तमिलनाडु का मुझे मालूम नहीं क्योंकि ज्यादा मैं घूमा नहीं लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये जो नियम आप पालन करो तो ये प्रकृति के अनुकूल है शरीर के अनुकूल है इसलिए इसमें शर्म नहीं झिझक अच्छा अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह के खाने का अगर आपने नींद लिया है खाने के तुरंत बाद तो रात का भोजन माने शाम का भोजन रात से मतलब हमेशा शाम ध्यान रखना तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांति नहीं लेना उल्टा है बिल्कुल सुबह का भोजन किया तब तो विश्रांति जरूरी है शाम का भोजन किया तो दो घंटे तक विश्रांति नहीं लेना दो घंटे माने छह बजे खाना खा लिया तो आठ बजे ही जाना सोने के लिए उसके पहले नहीं पांच बजे खाया तो सात बजे दो घंटे तो विश्रांति लेना ही नहीं क्यों सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है सुबह सूर्य का प्रकाश है पवन का स्पर्श बहुत तीव्र है शाम को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है तो शरीर की बायोकेमिस्ट्री पूरी बदल जाती है सुबह और शाम सुबह कुछ तरह के हार्मोन्स हैं शाम को दूसरे तरह के हारमोन तो शाम के लिए वह ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं अगर सोएंगे तो हार्ट अटैक डायबिटीज सब बीमारी आने की संभावना तो शाम को खाने के दो घंटे बाद तक ना सोएं, सुबह खाते ही जरूर विश्रांति लें अब आके एक तीसरा सूत्र उन्होंने लिखा है दोनों को शायद मिलाया उन्होंने वो कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं गए बागवट जी बीच में ही रहे मिडिल मार्ग हैं मध्य मार्ग वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा है नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाए सुबह और शाम दोनों सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते माने विश्रांति नहीं ले पा रहे किसी कारण से और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं दो घंटे तक आपको सोना नहीं है किसी भी कारण से कारण कुछ भी हो तो वो ये कहते हैं वज्रासन में जरूर बैठें दस मिनट वज्रासन आप सब समझते हैं ये ऐसे है, पैर पीछे करके बस दस मिनट बैठ जाइए खाने के बाद सुबह भी और शाम को भी और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है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 घंटों घंटों और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते थे सुबह घूमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा ये वज्रासन में जब मौका मिला बैठ गए जब मौका मिला बैठ गए और घंटों घंटों तीन तीन घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डुले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे हैं किताब पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह तो 10 मिनट तो न्यूनतम करें ही ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकें समय समय पे वज्रासन में बैठते रहें तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहती सूत्र हुए और एक चौथा सूत्र बता देता हूं हमारे बागवत ऋषि कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए चित्त और मन दो अवस्थाएं चित्त की है मन की है मॉडर्न साइंस में ना चित्त है ना मन है वो ब्रेन की बात करते हैं माइंड की बात करते हैं माइंड अलग है मन अलग है ब्रेन अलग है चित्त अलग है। तो वो कहते चित्त और मन दोनों शांत रहे तो चित्त और मन को शांत रखने का क्या उपाय है तो शायद इसी के लिए हमारे देश में ये है कि भजन करें खाने के पहले या ईश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले अगर ईश्वर की प्रार्थना आप कर रहे हैं कोई सूत्र बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मन और चित्त में शांति आएगी तो खाने के पहले मन और चित्त को शांत करें भजन के द्वारा या तो भगवान की प्रार्थना के द्वारा कोई मंत्र के द्वारा कोई सूत्र के द्वारा जैसे आप करना चाहें वो करें और एक सूत्र बहुत महत्व का वैसे तो मैं परसों कहने वाला हूं लेकिन आज मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है बागवट जी एक जगह लिख रहे हैं सूत्र में कि जब भी आप विश्रांति लें सुबह या शाम माने रात को सोएं या दिन में सोएं तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रखकर सोएं। अब यहां पे वास्तु घुस गया वास्तुशास्त्र वास्तु भी विज्ञान है तो वो कहते हैं कि इसका जरूर ध्यान रखें क्या ध्यान रखें तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा और पांव पश्चिम में रहे और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सके तो दक्षिण में जरूर कर लें, साउथ में तो या तो ईस्ट और या साउथ जब भी आराम करें लेटें तो सिर हमेशा पूर्व में ही रहे हमेशा पश्चिम में रहें और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण दक्षिण में सिर रखें उत्तर में पांव आगे के सूत्र में बागवत जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं उत्तर नॉर्थ फिर आगे के सूत्र में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है सोने के लिए उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है पढ़ना है लिखना है अभ्यास करना है तो उत्तर में मुंह रख के करें लेकिन सोने के लिए उत्तर बिल्कुल निषिद्ध है अब भागवट जी ने लिख दिया मैंने देखना शुरू किया जब से ये पढ़ा तो मैं गांव में भी बहुत जाता हूं तो कई बार गांव में मैंने ऐसी स्थिति देखी है किसी का मृत्यु हुई तो मुझे अंतिम संस्कार में जाना पड़ा तो मैं देखता हूं कि वहां पंडित जी खड़े हो गए अंतिम संस्कार के सूत्र बनना तो पहला ही सूत्र वो बोलते हैं संस्कृत में हर गांव में पंडित जी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 उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए तो उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो उसके बाद विधि शुरू करो अब ये तो हुआ बागवट जी का दयानंद जी का वगैरह अब मैं विज्ञान जोड़ रहा हूं इसमें ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन है क्यों आज का जो हमारा दिमाग है ना ये क्यों के बिना मानता नहीं हाँ, क्यों क्यों ऐसा करें कारण उसका बिल्कुल साफ है आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है पृथ्वी और शरीर के बीच में इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स अब यह कैसे काम करता है पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं पृथ्वी का उत्तर पृथ्वी का दक्षिण ये दोनों सबसे ज्यादा तीव्र हैं गुरुत्व आकर्षण के लिए पृथ्वी का उत्तर पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्व आकर्षण के लिए आपका जो शरीर है इसका ये है उत्तर सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पांव दक्षिण है तो सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर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 क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है खून को भी प्रेशर आएगा और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी तो उत्तर की दिशा पृथ्वी की है जो नॉर्थ पोल कहलाती है हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर अगर ये दोनों एक ही दिशा में हो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा शरीर में संकुचन आएगा नींद आएगी ही नहीं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 क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाव आया आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे तो इसलिए बागवट जी ने कहा कि दक्षिण में सिर करेंगे तो शरीर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उत्तर में सिर करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है फोर्स ऑफ रिपल्शन में शरीर पर दबाव पड़ता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खिंचाव पड़ता है खिंचाव और दबाव एक दूसरे के विपरीत हैं दबाव से शरीर में संकुचन आएगा तो खिंचाव से शरीर में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 तो आप नींद अच्छी लें ब्रेन हमेशा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे रहे इसके लिए दक्षिण में सिर करके सोना बहुत अच्छा और नहीं तो पूर्व में करना अब पूर्व क्या है पूर्व के बारे में पृथ्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व न्यूट्रल है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 तो ये तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते समय। माने पूर्व में सिर करके सोए तो बहुत अच्छा नहीं तो दक्षिण में अब इसके आगे का सूत्र और भी मजेदार है बहुत इंटरेस्टिंग है बागवट जी कहते हैं कि किनको पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षिण में उन्होंने कैटेगरी बना दी तो वो कहते हैं जो साधु हैं जो सन्यासी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं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 अब यहां बिल्कुल क्लियर हो गया अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले घर गृहस्थी चलाने वाले दुनिया चलाने वाले लोग हैं तो आप तो आज ही अपने बेड की पोजीशन बदलो दक्षिण में सबके सिर होने चाहिए बेड के और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते ब्रह्मचारी हैं वगैरह वगैरह इनको पूर्व में ही सोना साधु जी साधवी जी जो भी हैं जिनको अपने जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है साधु महात्मा संत इनको पूर्व में ही सोना है सिर रख के और आप जैसे लोग जिनको घर गृहस्थी चलानी है दक्षिण अब यहाँ कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है आप अपना याद रखो मैं मेरा याद रखता रखो अच्छा आज के लिए इतने ही सूत्र अब आप सवाल पूछ सकते हैं साउथ डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपने सिर के लिए हाँ, हाँ। शरीर की खिंचाई होती है तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपलसरी हम साउथ जरूर सुनाइए ताकि उनकी हाइट बढ़े जरूर सुलाइए जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर दक्षिण में रख के सुलाइए थोड़े तीन चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा हाइट पटने का लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी राजीव भाई कल आपने बताया था सुबह उठते सु� ही पानी पीना चाहिए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 तो फालतू हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने ये कहा कि नवकाशी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना हाँ तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बागभट्ट जी का भी है वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मुंह की जो लार है इसकी क्षारियता कम होना शुरू होती है तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जैन दर्शन पालन करते हैं तो अड़तालीस मिनट ध्यान रखो और अगर आप जैन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं